उपनिषद इसमें हम लोग प्रकरण का नकारिका देख रहे थे ग्रहों न त्रोत्सर्गस चिंता ये आत्मसंस तदा ज्ञानम कोई ग्रहण कर लेना तत्र त्रमणी ये नहीं होता है उत्सर्ग कोई त्याग करना ये भी नहीं है अर्थात कोई क्रिया नहीं है चिंता य वर्तते कोई चिंता भी नहीं है तो चिंता अर्थात कोई बुद्धि का व्यापार भी नहीं है तदा आत्मसंस्थम ज्ञानम आत्मा तथा ब्रह्म तो ज्ञान तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है ऐसा स्थिति अजातिमता समूप को प्राप्त करता है अभी चतुर्थ पाद हो गया अजाति समता टीका में दक्षिण पार्श्व में चतुर्थपाद व्याको द्वितीय पंक्ति में है अजातिष्यतुर्थपंक्ति में, में। जातिवर्जित जाति अर्थात जाति जन्म जाती में धातु हो गया जन धातु से तीन होने से जन का नकार को आकार हो जाएगा जनसनक उसे अक्त हो जाता है जाति जाति अर्थात जन्म मनिं प्रत्यय होने से जनमन जन्म बनेगा और तीन बने से जाति बनेगा जाति वर्जित अर्थात जन्म वर्जित समता समताम का अर्थ कहते हैं परम साम्यम परम साम्यम साम्यम छह नंबर टिप्पणी निर्विशेषत्व तो निर्विशेषत्व को प्राप्त किया जितना जितना यह हमारा अनुभव दृढ़ हो इसमें निर्विशेष है में ननु इदं प्रकरणादो नकणाद तत्राह किमरिह तृतीय प्रकरण का द्वितीय कारिका काी कथ्याम्यमता ग य न जायते किंचितना सामंत तो ऐसी द्वितीय कार्यकथा ये तृतीय द्वितीय अतो अथो बक्षा कार्पण्यम अजा सामता ग जायते किंचितिज्ञा सामंत द्वितीयकारि का पूर्वपक्ष भी कह रहा है कि अजातिं समता ये तो द्वितीयकारि का में कहा गया था ननु इदम् नु इदर्था सतरणादन उच्चते तह के पुनरुक्ति दोस होता है सिद्धांते सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में अतो यद प्रति भक्ष्याम्य कामता यदि प्रकरण का द्वितीय कार्य का है अतो बक्षपण्यम क्योंकि अकार्पण्यम जो कृपण को है कहते मानता है जगत सृष्टि हुआ है मैं भी जन्म हो गया हूँ उपासना करके ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लूंगा इस प्रकार के मानने वाला कृपण होता है तो उपासना से कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा उपासना चित्त का एकाग्रह कराएगा विचार के द्वारा निश्चय होगा आगे तो अकारपण्यम कहेंगे अकारपण्य क्या है अजाति कोई जन्म नहीं है समता निर्विशेषता ये सब जो कहा गया था समताम गतिदम तद् उपपत्तितः शास्त्र उत्तम उपस जो अतो बक्श्या कह करके प्रतिज्ञा किए थे प्रतिज्ञातम यद आदो प्रतिज्ञातम प्रतिज्ञा किए थे मैं कहूँगा अकार्पण्यम तभी तो द्वितीय श्लोक के आगे विभिन्न प्रकार के शंका दिखा करके उपपत्ति तर्क से उसका निराकरण करके आवश्यक स्थल में शास्त्र का भी नैति नैति इत्यादि शास्त्र का उद्धरण दे करके शास्त्र शास्त्रत उपपत्ति अर्था तर्क युक्ति शास्त्र इसके द्वारा उत्तम कहा गया उसका किया जाता है अजाति समतम इसके द्वारा फिर उपस किया जाता है एक तस्त आत्मसत्यानुबोधा कार्पण्य विषय अन्य ए तस्मात आत्मसत्य अनुबोधा आत्मा ही सत्य उसका जो अनुबोध ये बोध से बाकी अन्य तो जो भी है सब कार्पण्य विषय है बहुब्री है का्पण्यम विषय यश तो ये आत्मसत्य अनुबोध को छोड़कर के ब्रह्म साक्षात्कार जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है वही विद्या है इसको छोड़कर के बाकी जितना है सब अविद्या है वो सब का विषय क्या है कहते तो तो है कार्पण्यम कार्पण्यम अर्थात विनाश शिलनाश शीला है अन्यथ अन्य ज्ञान आत्म सत्य अनुबोध यही एकमात्र ज्ञान है इसको कहते हैं विद्या और इसको छोड़कर के बाकी सब अविद्या मुंडकोपनिषद में शुरुआत में कहा गया दिद्यव्ये तो परम च अपर चरा तो विद्या हो गया ये तो बाकी अविद्या इसको अविद्याद्या कहते हैं अविद्या शब्द है अच्छा विषय अन्यथ अगर टिका में ननु ग्रहो न तत्र इत्यादा ग्रहो न तत्र नोत्सर्गस ऐसा जो कहा गया इत्यादि पूर्वत्र तत्वज्ञानम उक्तम तत्र ब्रह्मणी ग्रह श्लोक में कहा गया वो ब्रह्म में ग्रह अर्थात आदान प्रदान कोई क्रिया नहीं है चिंता नहीं है तदा आत्मसंस्थम ज्ञानम ये तो ब्रह्म विषय का वर्णन हुआ तो होने के बाद फिर आप कहते हैं न नो ग्रहो तत्र, ये जो श्लोक चल रहा है इसका प्रथम पाद है इत्यादि पूर्वतर तत्वज्ञान उक्त न तो अकार्पण्यम अकार्पण्य तो अब तक आप नहीं कहे तो तक कथम अकार्पण्यम बक्ष्यामी इति से उपसंहार संभवती आपने कह दिए कि जो उपक्रम हुआ था द्वितीय श्लोक में अकार्पण्य बक्षा कहकर के प्रतिज्ञा किए थे वो जो अजातिम समताम गतम। कहा गया था यहाँ अजातिम समताम गतम कह कर करके उसका उपसंगार करते हैं किंतु तो उपसंहार कैसे होगा अब तो अब तक तो अकार्पण्यम कहे नहीं है तो उपसार कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष तो कह है रहा है तथ कथम अकार्पण्यम बक्श्यामी अकारपर्ण्यम बक्ष्यामी द्वितीय श्लोक में था तो उसका इति उपक्रांत उपक्रम हुआ था उपक्रमण्य अत्रहार संभवती यहाँ उपसंहार कैसे हो जाएगा अभी तक तो आप नहीं कहे उसको इति आशंक्य सिद्धांति कहता है तत्व सेवाद्पसार सिद्धि आह तत्व ही अकापण्यूप तो तत्व तो ज्ञान का व्याख्यान हो गया तो अकारपुण्य रूप हो गया पूर्व पक्ष कहा कि श्लोक का प्रथम तीन पाद में तो तत्व तो ज्ञान का कथन हुआ अकारपुण्य का तो कथन नहीं हुआ आप प्रतिज्ञा किए थे द्वितीय श्लोक में अकारपुण्य कहूंगा और यहाँ कहते हैं कि अभी उपसंगार हो गया तो अकारपुण्य का कथन कब हुआ तो सिद्धांत कहता है कि तत्व तो ज्ञान ही अकारपुण्य तो तत्व तो ज्ञान का कथन तो तो हो गया तो यही अकारपुण्य हो गया तत्वण्यूप्वादारिदि आह एक भाष्य न अतिम पंक्ति में एक आत्मसतुम टीका तत्वतिरक्त ज्ञान का लिंगम दर्शय तत्व से जो अति है है वो कार्पण्य विषय तत्व तो तो ज्ञान को छोड़कर के बाकी जितने भी ज्ञान है वो सब कार्पण्य विषम विनाशी है वो सब कुछ याद नहीं रहेगा इतना लिंगम दर्शयति वो सब विनाशी है वो कुछ पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ का साधक नहीं है इसमें लिंगम स्तुति दिखाते हैं भाष्य में यो वही तई है उसका एच होकर लोप हो गया यो क्षरम विदित्वा आगे इन्वर्टेड कट जाएगा विदित्वा के आगे जो वही मंत्र चल रहा है अस्मा लोकात प्रेति कृपणः इति श्रोते है याज्ञ बल के जी गार्गी को कह रहे हैं यह अक्षर ब्राह्मण ये बृहदारण्य का तीन आठ गार्गी ने पु, गार्गी पूछते हैं कि आकाशः खल्वाकाश वोतच प्रोतच आकाश आकाश अर्थात अभ्याकृत ये अभ्याकृत कहाँ वो तो, तो है तब तो फिर याज्ञ बल के जी वहाँ उतर देते हैं वो तो अक्षर में अक्षर ब्रह्म तो आगे वो अक्षर का वर्णन करते हैं अस्थूलम अनणु अहस्व अदीर्घपम इस प्रकार के कह करके सब आगे वर्णन करते हैं और कहते हैं आगे यो वही गार्गी है गार्गी जो भी ए तद अक्षर इस अक्षर को नहीं जान करके अस्मात् प्रीति इस लोक से जाता है ब्रह्म प्राप्त नहीं करके जो इस लोक से जाता है वो फिर आएगा तो इसलिए वो कृपणा है तो कहते हैं कि सकृपण है पुनर्जन्म को जो प्राप्त करेगा वो कृपण है टीका में तत्व फलित आह तत्व तत्वज्ञान नहीं है तत बत्वे, तत बत्वे में तत तत तो कृपण और ते तद में तत्व तत्व ज्ञान बत्वे फिर तत्व ज्ञान जिसको होगा उसका फल कहते हैं भाष्य में प्राप्य एतद सर्व कृत कृत्यो ब्राह्मणों भवती अभिप्राय प्राप्य एतद को जो प्राप्त कर लेगा ये अक्षरों को सर्वह कृत सभी फिर कृत हो जाते हैं सभी अर्थात जो प्राप्त किया है उसको छोड़ करेंगे बाकी सभी कहते एक जीववाद में तो बाकी कोई नहीं रहेंगे तो यहां नाजीव लेने से अर्थात जो भी प्राप्त करेगा वो कृतकृत्य हो जाएगा यहाँ वो अर्थ है एत प्राप्ति इसी को ही प्राप्त करके कृतकृत्य होता है और वो ब्राह्मण होता है ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म स्वरूप स्थितो भवती वही मुख्य ब्राह्मण है तो प्राप्य एक तर्व कृतकृत्यो ब्राह्मणों अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति करके वो ब्रह्म होता है ये अड़तीसवा श्लोक उच्चारण करेंगे परमार्थ घटिकावस्थनफलर्शन किमित न आद्रीय अवस्थाना बहुग्री चेदतदर्शन अद्वैत आद्रियते परमार्थ अवस्थाना अद्वैत अद्वैत अद्वैतदर्शन तद परमा यद्रह्मस्वरूप तस्मी अवस्थान त परमात्म ब्रम्हस्वरूपस्थान फल यद्वैतर्शन से बहुग्री हो गया तो परमा ब्रह्म स्वरूपस्थान फल कम अद्वैत दर्शन पूर्वपक्ष कहता है पूर्वपक्ष कहता है कि अगर परमार्थ ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप अवस्थान फलक अगर ये अद्वैत दर्शन है ऐसा है तो किमिति मिति तरी सर्वैर एव आद्रियते जगत के सभी लोग ब्रह्म वेदांत श्रवण करना चाहिए क्योंकि ये परमार्थ ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप प्राप्त कर लेगा ये सभी लोग वेदांत तो श्रवण करना चाहिए तो पूर्व पक्ष अभी पूछ रहा है ये पूर्व पक्ष नहीं अर्थात तो कोई एकदेशी है पूर्व पक्ष तो कहेगा ये नहीं है तो इसके लिए उत्तर देते हैं भगवान गौड़पादाचार्य स्पर्श योग वै नाम दुर्दर्शि योगिनो बिद्यति हस्मा दर्शिन नाम दुर्दर्शह सर्वयोगी दुर्दर्शह अभये अस्मदयर्शिन योगिनो बिभ्य नुग विभ्य के आगे कमा है वो नहीं रहेगा नहीं, नहीं। तो कोई विराम मतलब ऐसा नहीं वो है वो एक ही वाक्य है अस्पर्श योग अस्पर्श बहुग्री है विद्यमान हो स्पर्शो तो जिसमें कोई स्पर्श नहीं है असंग अनुभव किसी के साथ स्पर्श नहीं है असंग हो इस प्रकार की निश्चय होता तो जब ब्राह्मी स्थिति होती है तब असंग दृढ़ होता है अस्पर्श यही योग है तो यहाँ अस्पर्श अर्थात ये ब्रह्माकार वृत्ति असंग अनुभव आत्म साक्षात्कार ये सबको स्पर्श शब्द से कहा जाता है ब्रमाकार वृत्ति इसको अस्पर्श कहने का अर्थ है कि असंग का अनुभव करवाता है और ये योग क्यों युज्यते अनेन परमात्म न ब्रह्मणा इति योग ये जो है वही योग है कर्म धारा है युज्यते अनेन अनैन और ब्रह्माकार स्वयं है। वही नाम नाम अर्थात इसी का यही अर्थात इसी नाम से जाना जाता है और दुर्दर्श दुर्दर्श धाति है दृषि प्रेक्षण उसे खल प्रत्यय हो जाएगा शु। क्रिच्रा, क्रिच्रा कल कल्पते हो जाने से गुण हो गया तो दर्श हिंदू उपसर्ग पूर्वक दुर्दर्श सर्व योगी भी दुर्दर्श देख दिया एक नव टिप्पणी देखिए क्यों ये दुर्दर्श है ब्रह्माकार वृद्धि प्राप्त करना क्यों दुर्दर्श है दुखे न आयास प्रयोजक श्रवणादि न दृश्य ते प्राप्य ते आया प्रयोजक श्रवणादि तो आयास का प्रयोजक है श्रवण आदि श्रवण आदि करने के लिए बहुत आयास चाहिए ध्यान करना तो महा आराम है कुछ करना नहीं कितने समय तदाकर वृत्ति रहा बाकी समय लया हुआ और शरीर अगर सीधा रहा अगर थोड़े देर ह हाँ हुआ तो फिर सीधा <laughs> हो गया ये सब तो बड़ा सरल है तो इसलिए कहते हैं कि जो श्रवण इत्यादि में जो आयास पहुंचता है ये दुख कारक है तो जो ये दुख को पार करेगा क्योंकि ये श्रवण इत्यादि सात्विकता सृष्टि करता है सात्विकता जब सृष्टि होगा तब तो जो राजसिकता तामसिकता है उसके ऊपर दबाव होगा और उसके साथ अगर तादात्म्य होगा तो फिर दुख होगा तो जब तक तो ये सात्विकता राजसिकता तामसिकता के साथ बहुत ज्यादा तादात्म्य है ये सब श्रवण इत्यादि महान कठिन है तो किसी प्रकार की इधर उधर करके दिन पार करना है वो सब होगा तो ये महान कठिन है ये सब दुख कारक है जो ये दुख को सहन कर लेगा आयास करके फिर श्रवण करते करते धीरे धीरे सात्विकता बढ़ेगा और संस्कार भी हो जाएगा उसी के द्वारा दृश्य तो महान दुख है ये किंतु न सुखात सुखात्वते सुखम शास्त्र में कहा गया सुख से सुखों की प्राप्ति नहीं होती है जो चाहते हैं कि सुख से हमको सुखों की प्राप्ति हो जाए वो तो खाली अर्थात कहते, कहते हैं न श्वेता श्वेतर ऋषि कहते हैं यदा चर्मवत आकाशम बेष्टिष्य मानवा तदा देवो अभिज्ञा दुख श्या भविष्य यदा चर्मवत आकाशम बेष्टिष्य मानवा मानव लोग जैसे चमड़ा जैसे आकाश को जब ऐसे बेस्टन कर लेंगे हम लोग योग मेट को बेष्टन करते हैं ना, ऐसा कर लेंगे तो जब ऐसा कर पाएंगे आकाश को तब तो देवम परमात्मानम अभिज्ञा नहीं जान करके भी दुखों का अंत हो जाएगा तो इसी प्रकार की सब आराम के रास्ता खोजने वालों को वही सब उत्तर है तो ये दूरदर्शन ये किसके द्वारा कहते है सर्व योगी भी दो तो नंबर टिप्पणी कहते हैं कर्म योगी भी इत्यर्थ कर्म योगियों के द्वारा कर्म हम लोग सभी करते हैं किंतु कर्म का जो उद्देश्य है ये हमको समझ में आ जाना चाहिए ये हम कर्म किस लिए कर रहे हैं ये कोई फल के लिए अगर है तो उनको अर्थात उनको भी वास्तविक तो कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा वो तो अर्थात कोई सकाम कर्मी भी हो गए तो कहते हैं कर्मयोगी भी कर्मयोगी भी अर्थात ये कर मतलब कर्म में फल रख फल की इच्छा रखने वालों के द्वारा तो उनके द्वारा ये क्यों भय का मतलब वो लोग उनके द्वारा ये दुख में देखा जाएगा क्यों कहते हैं कि अस ही ही अर्थात क्योंकि अस्मद अभये योगिनो बिभ्यति अभये अर्थात ये ब्रह्म तो वास्तविक अभय है ये अभय में भयदर्शी नोगी नीति अभय ब्रह्म में भयदर्शी योगी लोग भय को प्राप्त करते हैं क्यों कहते हैं कि ये ब्रह्म विद्या वही करेगा कि आपका व्यस्टि सत्ता को नाश करेगा कोई भी सत्ता का नाश नहीं चाहेगा मन हजार प्रकार की उपाय खोज करके श्रवणों से दूर रखेगा क्यों क्योंकि मन ही तो जीव का मतलब जीव का जीवत्व को अर्थात अधिक भोग करने वाले ये मन मन अर्थात अंत करण तो जो वो जीवत्व का भोग कर रहा है वो मरना चाहेगा इसलिए मनो मरना नहीं चाहेगा वो ही मन नाना रूप से आकर के और जब मन को बहुत ज्यादा विरोध करेंगे मन आपका मित्र के रूप में खड़ा दिखेगा और मित्र के रूप में दिख मतलब दिख करके ऐसा अंतिम में देगा आपको परामर्श आप बह जाएंगे इस प्रकार की होगा ये आप लोग सुने होंगे जो रामायण में कथा आता है ऐसा देवघर बोला था जब रावण का सारे नाश हो गया वो मही को बुलाया जो कि पाताल में था जब ये उसका पुत्र कौन इंद्रदिव ना इंद्रजीत।, इंद्रजीत।, इंद्रजीत।, इंद्रजीत वो जो मर गया उसके पास और कोई नहीं है तो शायद कुंभकर्णी में गया तो उसको बुलाया और वो महामाया भी था बीभीषण ने कह दिया कि ये महा माया भी राम जी और लक्ष्मण जी को ले जाएगा कैसे भी ले जाएगा और तो लेकर के बलि दे देगा तो आज रात बचाना है और रात को तो ये राक्षसों का बल बहुत ज्यादा होता है वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो हनुमान बोला कुछ चिंता नहीं है हम अपना पूँछ में ये बनाएगा एक दुर्ग बना देगा और वो दुर्गा अभेद्य है उसको कोई नहीं मतलब भेदन कर सकता है और उसका दरवाजा में हम रहेगा तो विभीषण बोले ठीक है आप किसी को जाने नहीं देना तो हमारा बिना अनुमति में और विभीषण जी राउंड करते रहे हर बार आएंगे पूछेंगे वो कहेगा कि आया था वो दशरथ का रूप में हम उसको गदा दिखाया वो चला गया तो फिर नाना रूप ले करके वो आता है अंतिम में वो विभीषण रूप लेके आया और हनुमान जी बोले कि अब अभी गए थे कैसे आ गए तो वो बोलता है कि ये बार बार आता है ना हमको भय हुआ कि कहीं फिर आपको और कठिनाई में डालता है क्या इसलिए हम आधा से वापस आ गया तो सही में वो है या ले लिए तो वो बोला जाके फिर देखिए तो छोड़ दिया उसको अंदर और जा करके उठा के ले लिया अंदर से <laughs> तो ये शास्त्रकार लोग ये सब जो देते हैं दृष्टान्त क्यों है ये कौन है कहते हैं हमारा मन अर्थात तो जब मन में किसी उपाय नहीं मिलेगा आपका मित्र बन करके खड़ा होगा और कहेगा कि ये तो ऐसा ही होना है ऐसा ही करो इससे कल्याण होगा और वो गुरु शास्त्र किसी को नहीं सुनेगा तब तब तो चला जाएगा तो तो है? वो है महिला महिरावण पाताल में उसका निवास था तो भयदर्शी न तो अस्माद अस्माद अर्थात ये अस्पर्श योगा ये अस्पर्श योग से ये वास्तविक भय है ये भय में भी भय देखने वाले योगी लोग क्योंकि ये जो ब्रह्माकार विधि ये सो व्यक्ति सत्ता का नाश करेगा मन को नाश करेगा तो वो मन नहीं चाहेगा इसलिए वो विभ्यती इसलिए ये लोग कहते हैं जो न्यायिक लोग वरंग वृंदावन शून्य श्रृगालम स इच्छति न तो निर्विषय मोक्षम कदाचित अपि गौतम वरंग ये वृंदावन में शून्य स्थान पर श्रृगाल होना अच्छा है ये निर्विषय मोक्ष हम लोग कभी नहीं चाहते ऐसा ये कहते हैं नया एक लोग ऐसे हमारे आचार्य गौतम महर्षि ने कहे थे ऐसा वो लोग कहते हैं गौतम महर्षि ऐसा नहीं कहेंगे टीका में परमार्थ तत्व कर्मनिष्ठान बहिर्मुखा दुर्दर्शनम इत हेतु परमार्थ तत्व जो होता है वो कर्मनिष्ठानम कर्मनिष्ठानम अर्थात बहिर्मुखान कर्म में निष्ठा अर्थात तो कर्म में तात्पर्य बुद्धि रखना कर्म में तात्पर्य बुद्धि नहीं रख करके कर्म करता है उसमें कोई हानि नहीं है किंतु यही सब है इसी से हमको सब कुछ मिल जाएगा ये बुद्धि रखना कहते हैं बहिर उनके लिए दूरदर्शनम उनके संभव नहीं है श्लोक में कहा योग्यति आगे टिका में यदुक्तम तत्वज्ञान स्वरूप अवस्थान फलमती तद अंगीकर जो कहा गया तत्वज्ञान तत स्वरूप अवस्थान फलकम तो तत्व तत प्रथम पंक्ति में टीका में कह दिए परमार्थ तत्वज्ञान तत तत जो है ब्रह्मस्वरूप अवस्थान फलक तो अभी पूर्व पक्ष कहता है जो आपने कहे तत्वज्ञान तत स्वरूप अवस्थान फलकमित तद अंगीकर अच्छा सिद्धांति क्योंकि पूर्व प्रथम वाक्य कहा था अगर तत्व फलकम अद्वैत दर्शनम स्वरूप अवस्थान हो जाएगा सभी लोग क्यों इसमें नहीं चलते पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत उसको अंगीकार करता है भाष्यम यद्यपि भाष्य मुह्यं आह यद्यपि पर है, है, है, है, है, असंग है, है, प्रत्यक है, इस प्रकार की टीका परीका में आगे दिया प्रागुक्त परिपाटिया जो पहले कहा गया परिपाटी प्रणाली प्रक्रिया पहले जो प्रक्रिया बताया गया उसके अनुसार कूटस्थ सच्च्चिदनदात्मक यद्यपि तत्त्वज्ञानात् प्राप्यते कूटस्थ सच्चिदनंदत्म ब्रह्म सच्चिद आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप ही है और कूटस्थ असंग है यद्यपि तत्व प्राप्यते प्राप्यते अर्थात तत्व से अज्ञान नाश हो तो नाश हो जाने से उसको प्राप्ति कहा जाता है इसको कहा जाता है कि प्राप्त से प्राप्ति साधारणतः तो संसार विषय तो तो प्राप्ति को तो अप्राप्त तो से प्राप्ति कहते हैं कि प्राप्ति यद्य ज्ञात प्राप्त है एकूटस्तः सच्चिदानंदात्मक ये स्थिति प्राप्त होता है तथा मूढ़ा तवंती शेष है मूढ़ मूढ़ा अर्थात अभिवेकी जीवन का लक्ष्य ये जो निर्णय नहीं कर पाते हैं वो तिष्ठा नवंती तत्व ज्ञान अनिष्ठ नहीं होते हैं ये तत्वा स्वरूप अवस्थान फलम उक्तम तम इधानीम विषनष्टि जिस तत्व स्वरूप जिस तत्व अनुभव का फल हो गया स्वरूप अवस्थान कहा गया था अभी तम इधिष्टि उसको अभी दिखाते हैं विशिनि अर्थ विशेषण बदति भाष्य में अस्पर्शयोगपर्श टीका कहते हैं तत्र धर्मेन पापादि त्र न पापदीमल चपर्शो इति अद्वैत अनुभवो अभवस्प वर्ण आश्रमादि धर्मेण ब्रह्म में कोई वर्ण आश्रम इत्यादि धर्म नहीं है और पाप आदि पाप आदि पदों से क्या लेंगे पुण्य ब्रह्म में पुण्य नहीं है पुण्य भी नहीं है तो पाप पुण्य वह ही मल है तो इसलिए हमको पुण्य होगा ऐसा विचार करके के वेदांत में अर्थात वेदांत श्रवण कार्य को और कार्य नहीं करना है केवल करना है बस कर देते हैं पुण्य होगा ये बुद्धि और नहीं रहना है पापादिमल न स्पर्शो न भवती तो तत्र अर्था ब्रह्मणी न भवती इति अद्वैत अनुभवो अस्पर्श अद्वैत अनुभव यही ही अस्मात् अस्मात् अद्वैत अनुभव जो न स्पर्शो न भवती अस्मात् अस्मत् अर्थ आगे दे दिया इति अद्वैत अनुभवो अद्वैत अनुभव से ही ये स्पर्श नहीं होता है इसलिए इसको अस्पर्श कहा जाता है जितना जितना ये स्वरूप निश्चय होगा फिर आपको दृढ़ होगा ये पाप पुण्य इत्यादि के साथ आपका कोई संबंध नहीं है वर्णाश्रम ये सब आप में नहीं है ये सब केवल व्यवहार कालीन बात है आगे टीका में सऐसा योग योगो से ब्रह्मभावेन भावे न योजना तो इसको स्पर्श है इसको योग क्यों कहते, है? कहते हैं कहते है स ऐसा योग यही जो अद्वैत अनुभव है स्पर्श है स ऐसा वही वो, वो योग है अभी योग क्यों है कहते हैं जीव से ब्रह्म भाव योजना न योजना योजना प्रकटनाथ जीव का ब्रह्म भाव से प्रकट कर देता है प्रकटनाथ भाष्य में स्पर्श योग नाम अयम सर्व धाख्य स्पर्श वर्जित्वाद स्पर्श योग नाम वे स्मते प्रसिद्ध अयम, अयम अर्थात ये अनुभवो चार नंबर टिप्पणी दे दिया यथोक्त तत्वा ये जो तत्वअव सात नंबर टिप्पणी आगे सर्व सम्बधाख्य स्पर्श संबंध यही स्पर्श है पिछले कहता है ना कहा जाता है ना सन्यासी तक जितना असम्बद्ध हो जाए रह सकता है व्यवहार कर सकता है दूसरों के साथ किंतु अंदर में ये बोध रखना है कि, कि न में कसचित ना हम कश्यचित विरजा हम लेने का समय महाराज जी तीन बार आएंगे उसका और जोर बोलो और जोर बोलो करिए तो नमे कस नमे कश नमे कश्य मेरा कोई नहीं है और ना हम कस्यचित मैं भी किसका नहीं हूँ इसलिए ये जो कहते हैं ना अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ऑब्लिगेशन सन्यासी कभी उस दृष्टि से कार्य नहीं करना चाहिए अर्थात सन्यासी को अगर करना चाहिए ये है ऑब्लिगेशन तब इतने महत्तर उद्देश्य को दृष्टि में रखे जैसे ये ब्रह्म विद्या का रक्षा करना है ये सब के लिए अगर है तो ठीक है तो कहेगा ये थोड़ा बहुत मतलब माना जा सकता है कि कर्तव्य अथवा कोई मतलब सच्चे जिज्ञासु आए भगवान भाष्यकार गीता भाष्य भाष्यकर ये बात कहते हैं कि ज्ञानी कर कोई कर्तव्य नहीं है किंतु तो ये ही कर्तव्य है कोई अगर ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु आए तो उसका जिज्ञासा का निराकरण करे ये एक ही कर्तव्य है बाकी कोई उसका कर्तव्य नहीं है और निराकरण करने के लिए ब्रह्म विद्या का अध्यापन इतना ही अगर उसका है तो ठीक है बाकी कोई संबंध नहीं होना चाहिए ये गीता का ये जहाँ आता है कि चतुर्थ अध्याय में सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो न तृतीय अध्याय में सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर भारत कुरियात विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह अज्ञानी तो लोग कर्म में आसक्त होकर के कर्म करते हैं ज्ञानी भी उसी प्रकार के कर्म करे किंतु अनासक्त हो करके अज्ञानियों का आसक्ति पता चल जाता है ज्ञानी का अनासक्ति इतना मतलब वो इतना अर्थात उच्चकुटी के करेगा कि उसका अनाशक्ति बाहर को पता भी नहीं चलेगा वो बिल्कुल दिखाएगा कि आप लोग जैसा करता है हम भी ऐसा ही करता है बिल्कुल तो पता नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं तथा तो कुरिया जैसे अज्ञानी लोग करते हैं ऐसे ही करे पूरा और क्यों करेगा कहते हैं चिकिर्सु लोक तो लोक संग्रह उनमार्ग से हटा करके सन में लगाने के लिए तो ये करे इतना ही उसका कर्तव्य वहा वो कहे हैं भगवान शिक्षा भाष्य में सर्व संबंधाख्य स्पर्श बाकी कोई संबंध तो नहीं होना चाहिए ये अर्थात ये हमारा उपकार कर देगा ये हमारा मदद करेगा छोटे महाराष्ट्र हैं कि चिंता चेला न न चेला चिंता मत करे चिंता बड़ी बलाय चिंता भारी बलाय ऐसा कुछ पंजाबी शब्द होगा तो जैसी आई ऐसी गई चरणदास की गाय चेला जो है वैसे ही है इसलिए चेला एक हो जाना चाहिए बुढ़ापा में हमारा कौन रक्षा करेगा ये सब बुद्धि होगी आपका अगर बुद्धि होगी कि चेला हमको बुढ़ापा में रक्षा करेगा तो चेला की भी बुद्धि होगी इसका शरीर तो कैसे जाए तो वो कभी नहीं होनी चाहिए कहते तो कोई संबंध से सब संबंध से ऊपर रहना है विद्या को लेकर के संबंध बाकी कुछ नहीं है सर्व संबंध आख्य स्पर्श वर्जित्वात कोई संबंध नहीं है अस्पर्श योगो नाम नाम स्मरियत वे श्लोक में कहा गया वे वे का अर्थ प्रसिद्ध कहाँ प्रसिद्ध उपनिषत्सु इसको स्पर्श योग कहा गया असंगो ही तो इस प्रकार के कहा गया टीका में नाम निपात पर गृही विवक्षित अर्थम आह नाम जो श्लोक में दिया गया स्पर्श योग वही नाम भाष्यकार ने ये नाम शब्द का पर्याय वाचक शब्द लेकर के विवक्षित अर्थ को कहते हैं नाम नाम का अर्थ पर्याय वाचक शब्द भाष्यकार लिए है इसका ये नाम है ये नाम अर्थात इसी नाम से जाना जाता है तो नाम का पर्याय वाचक शब्द दे दिए स्पर्श स्मरियते ये वाचक शब्द है तो ये और उसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं कहते हैं विवक्षित अर्थम तस्मरियते स्मते अर्थात प्रसिद्ध है उपनिषद सात नंबर टिप्पणी देखिए वे पादपूरणे अवधारणे चोश प्रसिद्धेर वही शब्द अव्याख्याय नाम शब्द पर्याय उपादन पूर्वक व्याचे पहले नाम शब्द ले लिए नाम शब्द का आगे वे रहा वे का व्याख्यान नहीं करके पहले नाम का पर्याय वाचक शब्द कहते हैं तो भाषा में जो दिया ना नाम वे स्मरियत है तो नाम का पर्याय वाचक शब्द स्मरियत कहते हैं आगे टिप्पणी में नाम इति से इत्यादि इति इति इति इति उपादानम् उपादानम् उपादानम् उपादानम् टिप्पणी टिप्पणी में hmm. में स्मर्यते द्वितीय है उपादानम् उपदान ग्रहण उपादान है ना उसको उपादानम करना कामे कोपे इती इती अच्छा। ओ, को सभा के आगे दिए हैं श्रुति स्मृति ये सब उपनिषद में प्रसिद्ध है कि यही जो अनुभव है आत्म तत्व का अनुभव है यही स्पर्श योग है टीका में आगे उपनिषत्सु भाष्य में कहा अंतिम शब्द है उपनिषत्सु उसको कहते हैं उपनिषत्सु न लिप्यते कर्मणापु न लिप्यते कर्मणा पापक न ये कहाँ का श्रुति थोड़ा हमको स्मरण नहीं हुआ अभी थोड़ा देखना होगा ये इत्याद्यासु आगे भाष्य में दुखे न दृश्यते दुर्दर्श सर्वयोगि दुखे न दृश्य थे दुर्दर्शन दुखे न टीका में कहते हैं अंतिम पंक्ति बामा पार्श्व में है दुखम श्रवण मननादि लक्षणम श्रवण मननादि लक्षणम ये तो दुखम है ही इसलिए जो दुखों को सहन करने के लिए तैयार रहेगा उसी को ही होगा दुखों को जो दूर रखेगा वो दुखो उसका दूर नहीं होगा अंतिम समय में आएगा आगे टीका में योगी शब्द तो से ज्ञान विषय तो व्यावर्त यहाँ योगी कहने से ज्ञानी को ले जाएगा कहते नहीं भाष्य में वेदांत विहित विज्ञान रहिते ही, ही सर्व योगी भी वेदांत विहित विज्ञान वेदांत विहित एक नव टिप्पणी दे दिया वेदांत जन्य वेदांत जन्य जो विज्ञान अगर महावाक्य जन्य जो ऐक्य ज्ञान उससे रहते ही जिनको ये नहीं है सर्वयोगी भी अर्थात जो वेदांत तो विज्ञान है जिनको नहीं है अच्छा पंक्ति आधा में रहा सर्वयोगी योगी भी ही। आगे टीका में देखिये अच्छा असमय हुआ ये भाष्य पंक्ति पूरा कर देते हैं सर्वयोगी भी आत्मसत्या बोध आयास लभ्य एव इत्यथ अच्छा टीका का पंक्ति देखना होगा कई स्तरीय यथोक्त अनुभव से लभ्यम इति आशंका फिर किसके द्वारा ये अनुभव प्राप्त करने का योग्य है अगर ये योगियों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है फिर किसके द्वारा प्राप्त होगा भाष्य में कहते हैं। आत्म अनुभोध है आत्म सत्य अनुबोध आयास लभ्य एवं अर्थ आत्मसत्य का अनुबोध इस अनुबोध के लिए जो इस अनुबोध आयास है ये आयास से लभ्य आत्मसत्य अनुबोध दो नंबर टिप्पणी आत्मसत्य से अनुबोध हो यही अच्छा हाँ ये टिप्पणी थोड़ा महत्वपूर्ण है ठीक है आज दो चार मिनट जाएगा तो आत्मसत्य अनुबोध यही यही का अर्थ तो यही साधन है? तो ए, ही साधन कौन है श्रवणादय अभी अनुबोध यही हो गया साधन ये हो गया श्रवणादि तो और ये श्रवणादि में आयास है जिनका जिन साधकों का वो साधक हो जाएंगे आत्मसत्य अनुबोध में आयास करने वाले इसलिए भाषा में बहुबरी है उस आयास से लभ्य इत आत्मसत्य अनुबोध से ही मतलब आत्मसत्य अनुबोधो में बहुबरी है आत्मसत्य अनुबोध में आयास जिनका जो लोग आयास करते हैं उन्ही के द्वारा लभ्य श्रवण मनन में जो लोग मतलब आयास करते हैं बहुत कष्ट साध्य है ये तो उन्ही के द्वारा प्राप्ति पूर्णमद पूर्णमीद पूर्ण पूर्णम ग